न्याय का ग्रंथ है तर्क संग्रह तर्क संग्रह इसका विग्रह आगे में कहेंगे तर्क संग्रह अस्वीन तो ग्रंथ है तर्क संग्रह तो का अर्थ पदार्थ इनका संग्रह संग्रह अर्थात इनका कथन करना इसका लक्षण कहना और लक्षण ठीक है नहीं है ये विचार करना ये सब आगे स्पष्ट करेंगे एक एक करके तर्क संग्रह ये न्याय का ग्रंथ किंतु न्याय वैशेषिक उभय दर्शन का ये मिलित ग्रंथ न्याय दर्शन ये प्रायश इनका मूल तत्व ये समान है कहीं कहीं सामान्य ये अंतर है जैसे ये वैशेषिक लोग सात पदार्थ कहेंगे न्यायिक लोग सोलह पदार्थ कहेंगे वैशेषिक वाले कहते हैं न्याय का जो सोलह पदार्थ वो साथ में ही अंतर्भाव हो जाएगा इसी प्रकार के कहीं थोड़ा ये अंतर है और न्यायिक लोग प्रमाण में अधिक महत्व देते हैं प्रमाण के द्वारा ही अर्थ का परीक्षा होगा तो प्रमाण अगर ठीक है तो जो प्रमेय है प्रमेय का ज्ञान भी ठीक होगा तो प्रमाणों में उनका अधिक महत्व वैशेषिक लोग ये प्रमेय प्रधान है प्रमेय प्रधान अर्थात जो विशेषम विचारंत विचार्यन्ते येन ते वैशेषिका विशेष का विचार करते हैं विशेष अर्थात तो अलग अलग पदार्थ सब उपर, तो पदार्थ का अर्थात पदार्थ के ऊपर प्रमेय के ऊपर उनका महत्व है ये सामान्य और भी एक भेद है अच्छा ये तर्क संग्रह तर्क ये चुरादि गणीय धातु है तर्क भीतर्क उसे कर्मणि घय होने से तर्क बनेगा और संग्रह में या धातु है समपूर्वक ग्रह धातु ग्रह धातु से भाव में अप्रत्यय हो जाएगा एक लघु में एक सूत्र है री री दो दो तो उन्त ऋ कारांत धातु से अपप्रत्यय होगा दीर्घ रि तो अथ उ कार्त धातु से अप होगा उसका परसूत्र है अष्टाध्याय में ग्रह ब्रि दृ निश्चि ग्रह ब्रि दृ निचि और तो ये सब धातु से निपूर्वक नी निपूर्वक नी नी ची धातु निश्चि उपर्गपूर्वक चैन धातु उससे ये भाव में अप्रत्यय हो जाएगा तो अप्रत्यय होने से अभी ग्रह से अप हो जाने से वही ग्रह बना तो संग्रह तथा तो संग्रह करना संग्रह ग्रह का अर्थ कहेंगे और कथन करना उनका जो स्वरूप है आगे उसके लिए लक्षण बनाना और लक्षण ठीक नहीं है ये विचार करना ये हो गया संग्रह का अर्थ तर्क में जब करेंगे तो तर्क रेफक कोकार है ना तो में वो उपधा में नहीं है तर्क तो है नहीं है अच्छा तो ये ग्रंथकार का मंगलाचरण ये ग्रंथकार होते हैं अन्नम भट्ट इसके ऊपर दो टीका है हम लोग विचार करेंगे एक टीका हो गया पदकृत्यम चंद्रजय सिंह उनका ये करता है और दूसरा हो गया न्याय न्यायवधिनी ये गोवर्धन मिश्र इनका टीकाकार है ये दो टीका भी यहाँ हम लोग विचार करेंगे पहले ये ग्रंथकार का मंगलाचरण निधा यृद विश्व बालानं सुखबोधाय सुखबोधा क्रीय तर्क तर्कसंग्रहः कर्क संग्रह पढ़े विधाय गुर सुखबोध क्रियते तर्क संग्रह विश्व हृदय निधा गुरुबंदीय बाखबोधा तर्कस विश्व विश्व ईश इध विश्वस तम ईश ईष अर्थात नियंता को अतिया को हृदय निधा हृदय में स्थापना करके तो इसमें शब्दा निधा आगे गुरु च विधाया गुरु बंधन चुनाम का अर्थ स्थापना धा करना बी पूर्व का धा धातु हो गया करना यहाँ एक श्लोक है आप लोगों को पता है तो नहीं तो फिर बोलिए फिर हाँ, चापी मेलने चापी संपूर्वस्थ स्थित निपूर्व स्थापने मत निपूर्व स्थापने तू होने से अधिक हो जाएगा बी पूर्वोध विसर्ग है बीपूर्वोध करोती अर्थे तो बी रहने से इस अर्थ में और अभि भाषणे भाषण भाषणे भाषण मेलने अपि सम सम अगर पूर्व रहेगा तो उसका अर्थन हो जाएगा मेलन और नी निपूर्व स्थापने मत निपूर्व धा निपूर्व धा स्थापने मत स्थापने अर्थात स्थापन करने में यहाँ हृदय विश्वेशम निधाय निधाय अर्थात स्थापन करके अर्थात बैठा करके मत अर्था। मत अर्थात ये माना जाता है मत अर्थात जो कहते हैं ना मत जो सामान्य व्यवहार होता वही मत अर्थात स्वीकृत इसका अर्थ गुरो बंधन विधाये गुरु का बंधन करके बालानम सुखबोधा तर्क संग्रह क्रियते बालानम सुखे नोध इति सुखबोध तस्में उसके लिए सुखबोधा तर्क संग्रह क्रियते पूर्वार्ध तो नमस्कारात्मक हो गया और उत्तरार्ध वस्तु निर्देशात्मक हो गया बालानम सुख बोधा तर्क संग्रह क्रियते इसके द्वारा ये ग्रंथ का वस्तु का निर्देश कर दिया ए, दोनों प्रकार की मंगला चरण मंगला चरण तीन प्रकार की होता है यहाँ तो दो आ गया और एक रह गया आश्रिवाद आश्रिवाद आत्मुग। आश्रिवाद आत्मुग। यह यह नमस्कार आशीर्वाद आशीर्वादात्मक ये मंगला चरण ये नमस्कारात्मक इसका लक्षण तो कहीं ऐसा नहीं मिला अर्थात ये दे, देख करके क्योंकि निधि विधायक गुरुबंधन विधाय ये सब नमस्कार किया जाता है क्या चाहिए कृति प्रधान हाँ तीनों कृति प्रधान है कृति अर्थात तो वो करेगा ना व्यक्ति तो वो कृति प्रधान प्रयत्न है उसके लिए ऐसा कहीं विशेष लक्षण अर्थात नहीं दिखा कहीं कोई बना दिया होगा किन्तु तो ऐसे कोई प्रामाणिक को इसका नहीं है वो तो अर्थात देख करके वो स्थिति क्या है देख करके अनुमान किया जाता है मतलब जाना पता चलता है तो हृदय का अर्थ है कि विचार शास्त्र में हृदय शब्द का अर्थ बुद्धि क्योंकि बुद्धि का अंतिम स्थान अंतिम स्थान सुसुप्ति में जहां जो रहता है वही उसका स्थान कहा जाता है विश्राम स्थान जिसका जहां होता है उसी का स्थान कहा जाता है तो वास्तविक हृदय कहने से बुद्धि और बुद्धि सुसुप्ति अवस्था में जाकर के स्थूल हृदय में रहता है इसलिए सामान्यतया कह देते हैं हृदय कहने से स्थूल हृदय विचार शास्त्र से हृदय अर्थात बुद्धि तो कहते ना हृदय में अभिव्यक्त होता है परमात्मा हृदय में अर्थात बुद्धि में बुद्धि की जब ब्रह्माकार वृत्ति होती है तो ब्रह्माकार वृत्ति किसका है कहते हैं बुद्धि का है और बुद्धि में जब ब्रह्माकार वृत्ति होगा तब बुद्धि हृदय में नहीं रहेगा तो सुसुद्धि हो जाएगा तो भ्रू मध्य में रहेगा ध्यान करने का समय में तो हृदय शब्द का अर्थ बुद्धि में जाना है पदकृत्य टीकाकार प्रथम टीका है पदकृत्य इसका मंगलाचरण श्री गणेश नमस्कृत्य पार्वती परम मै मया सिंह क्रियते मया क्रियते यस्मादितं यस्मादितं महं महं पदकृत्यक्रज तस्मादितकरं वाक्यं बालापकारक तस्तक तस्मादितकरं वाक्यं विदुषा सदा बालानाक हितकर विदुषा सदा तक आ गया यस्मापकारक हितकर सदा इति अहम् माने यहाँ नहीं है टीका अध्याय करके इति अहम मनिए टीकाकार करें ऐसा मैं मानता हूँ तस्मा क्योंकि हितगर वाक्य विद्वान को कहना चाहिए इसलिए श्री गणेश पार्वतीशंकर नमस्कृत्य मया चंद्रज सिंह न इदम पदकृत्यक्रियते इस प्रकार के अन्वय हो जाएगी कहीं कहीं दोनों श्लोक अलग अलग अन्वय करते हैं होने से पूर्वश्लोक में ये उत्तर श्लोक का और उत्तर श्लोक में पूर्वश्लोक अपेक्षा होती है क्योंकि पूर्वश्लोक आप कहेंगे श्रीगणेश परम नमस्कृत्य मैया चंद्रज सिंह क्रियते ये सामान्यतः अन्यत्र मंगलाचरण दिखता है वो घट जाएगा यह है कि यस्मद हितकर विदुषा सदा वक्तव्य तस्मा वक्तव्य अहम मन तस्मादम इतना ऐसे अन्वय हो जाएगा तस्मादम इसलिए यह इदम कहने से क्या है कहते हैं पदक्रित्यकम। तो इसलिए उत्तर श्लोक को पदकृत्यम के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा तो पदकृत्य अगर खाली लाएंगे इदम प्रद्य कृत्यकम कहेंगे पदकृत्यकम किम कहते हैं पदक्रित्यकम क्रियते इस प्रकार की और जरूरत होगी तो कहने से क्या पदकृतिक सिंह है ना तो ये सब अर्थात उत्तर श्लोक पूर्व का अपेक्षा होगा और केवल पूर्व श्लोक भी अगर ले लेंगे तो उत्तर में जो हेतु देते हैं ये नहीं आएगा पूर्व में क्यों आप ये बात कहते हैं ये उत्तर में उसका अर्थ दिया गया क्यूँकि हितक्र वाक्य कहना चाहिए इसलिए दोनों श्लोक मिला करके एक ही बार इसका अन्वय दिखाते हैं तो होने से तस्माद का अन्वय फिर पदकृत्य कम क्रिय इसके साथ आ जाएगा क्योंकि विद्वानों को बालकों का हितकर वाक्य कहना चाहिए इसीलिए मैं ये पदकृत्य को कहता हूँ तो यशमत अस्माद का अन्वय हो जाएगा इसलिए ऊपर श्लोक से लाना पड़ेगा कि मैया पद कृत्य कम मया पदकृत्य कम क्रियते ये अन्वय लाना पड़ेगा क्योंकि आ, क्योंकि विद्वानों को बालकों का हितकर वाक्य कहना चाहिए इसके पूर्व में क्या है? क्योंकि कहने ना ना ना यही से आगे युक्ति देते हैं यशमाद है, आगे यशमत के आगे युक्ति क्यूँकी कहते ना हिंदी में व्यवहार करते हैं क्योंकि आप आए हैं इसलिए मैं जाता हूं तो हेतु पूर्वो में कहने का जरुरत नहीं यशमात के बाद कहिंदी कहीं कहीं जहाँ यशमात तस्मात मिला करके लिख देंगे तो यशमात से पहले हेतु कहेंगे किंतु यहाँ तो हेतु यशमात के बाद कहते हैं हम कहेंगे मैं क्योंकि होता है तो किंतु यहाँ प्रयोग इस प्रकार दिखाए हैं हो सकता है दोनों हो सकता है इसमें कोई मतलब ये नहीं आग्रह नहीं है अच्छा आगे है पदकृत्य में विश्वेशम तो जो मंगलाचरण में आया ग्रंथकार का विश्वेशम विश्वेशम अर्थात विश्वस्य ईश तम तो विश्वस्य तो ईश कहने से जगत कर्ता रहो तो, और उसका विशेष शब्द कह देते हैं श्री सांबो मूर्ति तो ये अम्बया सह इत सांबो हो गया और श्रीया सह सांबो श्री अर्थात तो ऐश्वर्य के साथ सांबो इस प्रकार की हो गया तो मूर्ति मूर्ति अर्थात विग्रह जिनका है विश्वेश तो हृदय निधा हृदय अर्थ मनुष्य बुद्धो तो हृदय अर्थात स्थूल हृदय नहीं कहते हैं मनुष्य बुद्धि में निधाय निधाय नितरा धारय इसलिए कहते हैं धारय गुरु बंदन चिधा विधायक अर्थात कृत्यापूर्व क्री धा तु का अर्थ होता है आगे बालना उपकार बालानम सुख तो बालानम इसका अर्थ कहते हैं अत्र अधीत व्याकरण काव्यकोश अनाधीत न्यायशास्त्रो बाल अधीत अधीतम व्याकरण काव्यकोश अधीत व्याकरण काव्यकोश येन स अधित व्याकरण काव्यकोश हो गया और अनधीतम न्यायशास्त्रम येन स अनधित न्यायशास्त्रम हो गया दोनों में बहुग्री हुआ कर फिर आगे अध व्याकरण काव्योश और अन ये दोनों में फिर कर्म धारे हुआ इसको बाल कहा गया तो क्योंकि यहाँ कहा गया कि बालानाम सुख बोध है तो बाला बालानाम अर्थात तो सामान्यतया बाल का लक्षण अगर शिशु में लेंगे तो उनका सुख बोध है ये ग्रंथ उनको ग्रहण होगा ही नहीं इसलिए बाल का ये अर्थ कह देते है इसमें दो अंश दिए विशेषण और विशेष इसमें विशेषण अंश कौन है काव्यकोश और विशेष अंश हो गया अनदित न्यायशास्त्र तो ये विशेषण अंश अगर नहीं कहेंगे तो ना विशेष अंश अगर नहीं कहेंगे खाली हो जाएगा अधित अध व्याकरण काव्यकोश ये तो व्यास आदि में अतिव्याप्ति होगी और अगर विशेषण अंश नहीं कहेंगे अर्थात अधित व्याकरण काव्यकोश नहीं कहेंगे तो वो शिशु में भी जाएगा स्तन धय अतिव्याप्ति अति प्रसुक्ति की समान अर्था अगर विशेषण अंश अधित व्याकरण काव्य कोश नहीं होगा खाली अनधित तो न्याय शास्त्र इतना ही होगा तब अनधित तो न्याय शास्त्र तो ये है बाल भी है उसमें अति व्याप्ति होगा अति व्याप्ति के लिए यहाँ शब्द लिख दे अति प्रसि प्रसंग हो जाएगा आगे बाला सुख बोधाय सुख बोधाय में विग्रह दिखाते हैं सुखे बोधाय सुखे नाह अनायासन बोधाया अर्थ पदार्थ तत्व पदार्था यहाँ तत्व अर्थात वास्तवस्वरूप तस्य ज्ञान तस्में उस ज्ञान के लिए क्रियते तर्कसंग्रह का ज्ञान तर्कसंग्रह में है तर्क और संग्रह ऐसा दो पद है और उसमें बहुब्री है तर्क के लिए पहले विग्रह दिखाते हैं तर्क्यन्ते तर्क तर्क्यंत कहकर के, के ये कर्मणि अर्थात तो प्रमिति विषयी क्रियंते विषयी में चु हुआ पहले प्रमिति का विषय नहीं थे अभी हम उसको विचार करके प्रमिति का विषय बना रहे हैं प्रमिति यहाँ प्रमा प्रमा का विषय क्रियंत इति तर्क तर्क इति तर्का तर्कियंत कर्मणि हुआ अर्थात तर्क में जो घय प्रत्यय हुआ किस अर्थ में होगा कर्मअर्थ में जय प्रत्यय करने वाला सूत्र भावे अकर्तरीच अधिकार में भावे सूत्र से घय प्रत्यय हो गया तो इति तर्क ये तर्क कहने से वो पदार्थ लिए जाएंगे जो कि हमारा प्रमा का विषय किया जाता है प्रमा का विषय कौन-कौन भी बनते हैं कहते द्रव्य आदि पदार्थ अर्थात यहाँ तर्क कहने से द्रव्यदि पदार्थ द्रव्य गुण कर्म सामान्य सात पदार्थ इसी को यहाँ तर्क शब्द से कहा गया तर्क जब हम भावों में घय करेंगे तो वो तर्क क्रिया को लेगा अभी हम तर्क में भावों में घय नहीं करके कर्मणि घय करें इसलिए तर्क का जो विषय है विचार का जो विषय है उसको अभी तर्क शब्द से कर रहे हैं द्रव्यादि पदार्था तेषा संग्रह तेशाम, तेशाम से पदार्था पदार अर्थात तर्क क्योंकि तर्क का अर्थ हो गया पदार्थ तो तर्क नाम संग्रह संग्रह शब्द का अर्थ कहते हैं संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा तो संक्षेपेण विस्तृत नहीं उद्देश्य उद्देश्य अर्थात तो उत देश अर्थात तो उठा हुआ देश उठा हुआ अर्थात अभी हमारा दृष्टि गोचर उसको उद्देश्य कहा गया तो दृष्टि गोचर यहाँ अर्थात श्रवण गोचर अर्थात अभी उनका नाम लिया जाता है उसी को उद्देश्य कहा जाएगा जा। तो उसका नाम लिया जाएगा उनका लक्षण बताएंगे और लक्षण ठीक है नहीं है यह परीक्षा करेंगे तो मूल विग्रह तर्क संग्रह का हो गया तर्काणाम क्योंकि तर्क कहकर द्रव्यदि पदार्थ आगे तेसाम तेसाम का अर्थ हो गया तर्काणम तर्का न संग्रहो संग्रह का अर्थ बीच में कह दिए दिएमिन सग्रंथ तर्क संग्रह तो मूल लक्षण तर्क संग्रह का मूल विग्रह कितना हो जाएगा ये ग्रंथे सग्रंथ तर्क संग्रह अभी जो संग्रह में उद्देश्य लक्षण परीक्षा संक्षेप से कहा जाएगा कहा तो ये एक एक करके उद्देश्य लक्षण परीक्षा का अर्थ कहते हैं नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तन उद्देश्य कथन कर देना यथा द्रव्य गुणा कर्म द्रव्य गुण कर्म सामान्य समवाय विशेष अभाव ये सब कह के देंगे केवल नाम ले करेंगे वस्तु का कथन हो जाएगा अच्छा आगे लक्षण असाधारण धर्मो लक्षण असाधारण साधारण होता तो अर्थात एकाधिक वृत्ति होने से साधारण कह देंगे जब असाधारण अतः तो एकाधिक वृत्ति नहीं है अर्थात जो लक्ष्य लक्ष्य मात्र वृद्धि होने से उसको असाधारण कहा जाएगा यथा गंधवत्व पृथिव्या लक्षणं लक्षणं यथा गंधवत्व पृथिव्या और लक्षित लक्षणं संभवती न विचार परीक्षा लक्षित अर्थात जो लक्ष्य का विषय उसके लिए जो लक्षण बनाया गया वो लक्षण संभवती न व संभवती न हुआ इसमें कैसे कहते कि अगर लक्षण लक्ष्य से अतिरिक्त स्थान पर रह गया अथवा लक्ष्य में पूरा स्थान पर नहीं रहा अथवा लक्ष्य मात्र में बिल्कुल नहीं रहा तो फिर ये लक्ष्य का ये लक्षण संभव नहीं होगा क्योंकि लक्षण वो होगा जो लक्ष्य का व्यापक बनेगा अर्थात यत्र लक्ष्य तत्र लक्षण ये होना चाहिए इसको निर्णय करने के लिए ये विचार करेंगे इसको परीक्षा कहा जाएगा अभी ये आप उद्देश्य करेंगे और लक्षण बनाएंगे और उसका परीक्षा करेंगे ये क्यों करते हैं अत्र उद्देश्य से फलम् ज्ञान फल लक्षण लक्षणे इतरभेद ज्ञान परीक्षाया लक्षण दोषपरिहार मंतव्य उद्देश्य उद्देश्य पक्ष ज्ञान बिंदनीय तो लगा था है पक्ष उद्देश्य का फल है पक्ष अर्था लक्ष्य जिसका हम यहाँ विचार करने चलेंगे वो पहले क्या है हमको पता होना चाहिए इसको कहते हैं उद्देश्य जैसे हम कहते हैं कि पर्वतोविमान तो पर्वत हो गया उद्देश्य वही हमारा लक्ष्य है पक्ष है उसको हम उद्देश्य बना करके आगे विधान करते हैं बनी का तो पक्ष का ज्ञान हो जाना यही उद्देश्य का फल है और लक्षण इतर भेद ज्ञानम यह फल हो गया लक्षण क्यों करते हैं लक्ष्यों को बताएगा लक्ष्य को जानने से क्या होगा कहते हैं दूसरों से भिन्न ये ज्ञान हमको होगा लक्षण का ये प्रयोजन होता है इतर भेद ज्ञान इसको संक्षिप से कहते हैं व्यावृत्ति तो व्यावृति और लक्षण का दूसरा भी हो गया व्यवहार व्यवहार भी होगा व्यावृत्त हो तभी तो व्यवहार हो तो तो तो तो तो होगा तो तो अगर रामानंद कहने से दस आदमी को मतलब जाना जाएगा तो फिर व्यवहार कैसे होगा लक्षण वो होना चाहिए जो इतर भेद होगा और इतर भेद ज्ञान कराने से आगे व्यवहार होगा इतर भेद ज्ञानम लक्षण से इतर भेद ज्ञानम फलम के साथ अन्वय हो जाएगा पूर्व में दिया फल पक्ष ज्ञानम फलम लक्षण से इतर भेद ज्ञानम फलम और परीक्षा लक्षणे दोष परिहार है फलम जो लक्षण बनाया गया वो लक्षण में दोष है अथवा नहीं है ये निर्णय करके दोष का परिहार करेंगे लक्षण का परिमार्जन करके ये परीक्षा का फल है परीक्षा किए देखें कि लक्षण तथा दोष ग्रस्त रहा फिर कुछ विशेषण इत्यादि देते हैं ये दोष निवारण करके लक्षणों को निर्दुष्ट बनाते हैं ये विचार ये परीक्षा का फल हुआ इति मंतव्य ऐसा यहाँ जानना चाहिए अच्छा ये तर्क संग्रह में और एक श्लोक लिखाते हैं पहले ये मोहम रुण्धि वो श्लोक याद है मतलब ये लिखे है क्या अच्छा मोहम रुण्धिरोस्कृत पदम सूत्रे ही सूत्रे इस संस्कृत पदम व्यवहार शक्तिम सूत्रे ही अर्थात न्याय का ग्रंथ में सब सूत्र आकार अर्थात सर्वनिम्न शब्द का प्रयोग किया जाएगा सूत्रेश्च संस्कृत व्यवहार सूत्रे संस्कृत व्यवहारशक्ति व्यवहार व्यवहारशक्ति एक पद हैं संस्कृता पदा व्यवहार से शक्ति सूत्रे सूत्रैश्चत पद व्यवहारशक्ति शास्त्रातराभ्यसन शास्त्रान्तराभ शास्त्रांतरे भेसन योग्यतया शास्त्रांतरे कार्य आगे खंडाकार हो जाएगा शास्त्रातरे भेसन युनक्ति अन्य शास्त्र में अभ्यास का योग्यता के साथ ये युनक्ति जोड़ देगा तर्क में परिश्रम करने से शास्त्रांतर में प्रवेश संभव होता है शास्त्रांतरे भेसन योग्यतया योग्यता के योग्यत योग्यता के साथ सह सहयोग युनुक्ति तर्कस्रम तर्कसम तर्क्रमो न कुरुते तर्कों न कुरते कमीपकार इहत तर्कश्रम तर्केम तर्कश्रम इर्कसम कम उपकारम न कौती तर्क में परिश्रम करने से किसका तर्क श्रम तर्क श्रमो न कुरुतेमी हो तर्क श्रमो न कुरुते तर्क श्रमो न करोती करोती होने से ये करोती कुरुते करोती में वो कार हो जाता है ना तो छंद भंग हो जाता है तर्क श्रमो न कुरुते तर्कश्रमो न कुर ह्रस होना चाहिए अर्थात अच्छा पंचम ना ये तो अनुषित नहीं है एक ही कि दो है, ना। दो है। भी कुरुते नीलिंग च बुद्धि नो परश्मी पद होगा क्योंकि न्याय करोती और यहाँ किसी को उपकार नहीं करता है अर्थात यहाँ तो कुरुत अर्थात यहाँ अपना उपकार जो तर्क में श्रम करेगा उसका अपना उपकार होगा और वहाँ तो श्रम उपकार करता है तो पहले वाला करोती है बाद वाला कुरुते हैं इस प्रकार वो श्लोक आप मतलब कौन बोला था अच्छा अच्छा ये तो हम लोग को यहाँ महाराज जी लिखाएंगे पता नहीं इसका प्रामाणिकता भी तो और फिर खोजना पड़ेगा ना। तो एक बार और मोहम रुणी मोहम अनुसर है मोहंग हुआ है बुद्धि आगे सूत्रैच संस्कृत पद व्यवहार शक्ति एक पद है संस्कृत पद व्यवहार संस्कृतप्यवहार शक्ति शास्त्रातरे अभ्यसन खंडाकार हो जाएगा अभ्यसन योग्यतया युनति योग्यतया तृतीया सहयोग्य तृतीया युनति तर्कश्रमो न कुरुते कम इह कमी हो कमी कम उपकार उपकार आगे उपकार होने से फिर गुण हो जाएगा कम इह उपकार तर्क श्रमो न कुरुते कहा इसे छो को लेकर के अच्छा ठीक है छंद देख करके कुरुते करोती ये निर्णय कर लेंगे देख करके बता दूंगा कैसे ये श्लोक प्रथम हो गया मोहम ऋण्धि बिमली करोती च बुद्धि मोहम्मणि तर्क का विचार करने से विचारों में बैसारध्य आता है बुद्धि में वैशारध्य बुद्धि जब स्पष्ट होगा तो फिर मोहम ऋणि मोह का क्या अर्थ चित्त वैचित्य विचार में अस्पष्टता जब तर्क में परिश्रम करेगा विचार में स्पष्टता होगा तो जिनका तर्क दृढ़ रहता है वो सर्वत्र विचार स्पष्ट कर लेते हैं व्यवहारिक जीवन में एकदम विचार स्पष्ट करेंगे मोहम ऋण्धि तो मोह का ऋण्धि अर्थात तो उसको रोध कर देता है मोह को दबा देता है मोह को दबा देना से बुद्धि विमल हो जाएगी विमली ही च बुद्धि तो मोह का ये रोधन होगा ना यही बुद्धि का विमल हो जाना तो मोह रोधन हो जाना कारण हो जाएगा और बुद्धि विमल हो जाना कार्य हो जाएगा उसे क्या होगा सूत्रे च संस्कृत पद व्यवहार शक्ति जो लोग न्याय में बहुत धुरंधर है वो लोग बहुत ज्यादा शब्द व्यवहार नहीं करते हैं बहुत कम शब्द कह देंगे तो इस प्रकार की सामर्थ्य आएगा और शास्त्रांतर अभ्यसन योग्यता के द्वारा यूनि न्याय में जो उस्ताद होते हैं वो कोई भी ग्रंथ देखेंगे उनका वो स्पष्ट होगा पंक्ति स्पष्ट होगा क्यों कहते हैं न्याय का विचार करने के समय में उसका प्रत्येक प्रकृति प्रत्येक तक विचार करके उसको स्पष्ट करते हैं इसलिए कहीं भी पंक्ति देखने से उनका विचार स्पष्ट होता है इसलिए चतुर्थ पद है फल श्रवण तर्क श्रम यह कम उपकारो न करूते तो उपकार होता है सब और ये उदयनाचार्य भी कहते हैं न न्याय चर्चे यमन व्यपदेश भाग न्याय चर्चा यम यम न्याय चर्चा ईश से मनन व्यपदेश मनन जैसा है मनन के बराबर है तो उपासनेव क्रियते उपासना एव क्रियते ये न्याय का चर्चा ही उपासना ही है श्रवण के बाद तो आगे जो विचार चलता है तो ये उपासना ही है अच्छा ठीक है आज अजय तो शंकर शंकर्य शुभम सुप्र